भाष्यार्थ अध्याय बृहदारणकोपनिषदभाष्या अध्याचार ब्राह्मणचार आत्मा के देहांतर निर्माण में दृष्टांत सुवर्णकारका दृष्ट त्र दरारे निोपातमेवपन उपमृद्योपमद्य दहांतर आरभते पुनः पुनरादत्त इति अत्रोच्य दृष्टांतः उस देहांतर के आरंभ में जीव नित्य ग्रहण किए हुए उपादान को ही बिगाड़ बिगाड़ कर उसी से देहांतर का आरंभ करता है अथवा पुनः पुनः नवीन उपादान ग्रहण करता है इसमें दृष्टांत बतलाया जाता है तद्यथा पे पे ससो महावतरम कल्याणतरूपनुत में आत्मेद शरीर निहत्या विद्यावतर कल्याणतरम रूप कुरुते पिता वाधर्व वा दुराज्यमा वा ब्राह्मण न्येशा उसमें दृष्टान्त जिस प्रकार सोनार सुवर्ण का भाग लेकर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 तत्कती पेशस्करी सुवर्णकार पेशसस सुवर्ण से मात्रम पदायापिद्य गृह अनत पूर्वस्मदनाशेषा नवतरमीन कल्याण कल्याणतरूप तनुते निर्मी निर्मोतिमें आत्मेंदीकत उस इस विषय में यह दृष्टांत है जिस प्रकार पेशस्कारी पेशस सुवर्ण को कहते हैं उसे जो बनावे वह पेशस्कारी सोनार पेशस, पेशस अर्थात सुवर्ण की मात्रा का आपादान अपच्छेदन अर्थात ग्रहण कर पूर्व रचना विशेष से भिन्न दूसरा नवीनतर और कल्याण से भी कल्याणतर रूप बनाता है उसी प्रकार यह आत्मा इत्यादि शेष अर्थ पुर्वत है निोपत्ता पृथिव्यादी आकाशाता पंचभूता यानी दैवा व ब्रह्मणो रूपे चतुर्थ्या पेश स्थानी यानी संस्थान अदेहावतरम कल्याणतरमूपस्थान इत्यर्थः देहा पितर वा पितृभ्यो पित्री भोग योग्यम गंधर्वम हित उपाभोग योग्यम तथा दवा देंव प्रजापते प्रजापत्यम ब्रह्मण इद ब्राह्मण वाक यथा श्रुत अंडेसा संबंधी शरीरांतरम शरीर कुरुत संबध्यते आत्मा के नित्य गृहित जो पृथ्वी से लेकर आकाश पर्यंत सुवर्ण स्थानीय पांच भूत हैं जिनकी द्वे वाव ब्रह्मणों रूपे इस वाक्य से चतुर्थ प्रपाठक में उपनिषद के द्वितीय अध्याय में व्याख्या की गई है उन्हें को बिगाड़ बिगाड़ कर दूसरे दूसरे देहांतर को अर्थात पूर्वापेक्षा नवीन और कल्याणतरूप संस्थान विशेष यानि देहांतर को रच लेता है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 सर्व में आत्मा की विभिन्न गतियों का निरूपण य संबंधन संज्ञा उपाधिभूता जै संयुक्त तन्मयत ते पदार्थ पुंजीकृत इस आत्मा के जो बंधन उपाधि भूत पदार्थ है और जिनसे संयुक्त होकर यह तद्रूप है ऐसा समझा जाता है इन पदार्थों का यहाँ एक जगह एकत्रित करके निर्देश किया जाता है सवा अयमात्मा ब्रह्म विज्ञानम मनोमय प्राणमयचुर्मय श्रोत्रमय पृथ्वीमय आपोमयो वायुमय आकाशमयस्ेजोमयो तेजोमय काम काम क्रोधमयो क्रोधमयो धर्म धर्ममयः सर्वयस्त यदि दिदम्यो इति यथाकारी यथाचारी तथा साधु कारी साधुर्भवती पापकारी पापोती पुण्यपुण्यन कर्मणा भवति पाप पापेन अथो खल्वाहु काम एव्वायं पुषेति स यथा कामो भवति तत्क्रतुर्भवती य्रतुर्भवती तत्कर्म कुरुते यकर्म कुरते तद्भि सम्पद्यते वह यह आत्मा ब्रह्म है वह विज्ञान में मनो में, प्राण में, चक्षुर में, स्रोत्र में पृथ्वी में जल में, वायुमय में, में तेजोमय में, में, काम में अकाम में, क्रोधमय में, धर्म में, में, में अधर्ममय और सर्वमय है जो कुछ इदम प्रत्यक्ष और अधोमय परोक्ष है वह वही है वह जैसा करने वाला और जैसे आचरण वाला है वैसा ही हो जाता है शुभ कर्म करने वाला शुभ होता है और पाप पापकर्मा पापी होता है पुरुष पुण्य कर्म से पुण्यात्मा होता है और पाप कर्म से पापी होता है कोई कोई कहते हैं कि यह पुरुष काम में ही है वह जैसी कामना वाला होता है वैसा ही संकल्प करता है जैसे संकल्प वाला होता है वैसा ही कर्म करता है और जैसा कर्म करता है वैसा ही फल प्राप्त करता है स व अव संसात्मा ब्रह्म पर पर एव योजनायादती विज्ञान विज्ञान आप आणस्तन्मय कतम आत्मेति आत्मे योग इति युक्तम विज्ञानम विज्ञान, विज्ञान प्रायः यस्मात् तदर्मस्तम से विभाव्यते ध्याती व इति जो आत्मा इस प्रकार संसरित होता यह लोक परलोक में गमनागमन करता है वह यह परब्रह्म ही है जो कि पिपासा आदि धर्मों से परे है वह विज्ञानमय विज्ञान, विज्ञान बुद्धि को कहते हैं उसे उपलक्षित होने वाला अर्थात तन्मय है उसके विषय में यह आत्मा कौन है जो यह प्राणों में विज्ञान में है ऐसा कहा जा चुका है विज्ञान में अर्थात विज्ञान प्राय क्योंकि ध्यातीव लीलायतीव इत्यादि वाक्य से इसका विज्ञान धर्मत्व प्रतीत होता है तथा मनोमयो मन सन्निक मनोमय तथा प्राणमय प्राण पंचवृत्ति तन्मय ये नैतनशलती लक्ष्यते तथा चक्षुर्मयो रूपदर्शन कालेवतमय शब्द श्रवण काले एवं तरह तस्ंद्रिय व्यापारोदे तन्मयोति इसी प्रकार वह मनोमय है मन की सन्निधि के कारण वह मनोमय है तथा प्राणमय है प्राण पांच वृत्तियों वाला है तन्मय वह है जिससे कि वह चेतन चलता हुआ सा देखा जाता है तथा रूपदर्शन के समय वह चक्षुर्मय है एवं शब्द सुनने के समय वह स्रोत्रमय है इसी प्रकार उस उस इंद्रिय के व्यापार का प्रादुर्भाव होने पर वह तद्रूप हो जाता है एवं बुद्धि प्राणाद्वारेण चक्षुरादि तत्र पार्थिव बुद्धिप्राणाद्वार चक्षुरादिकरणमय संशरीरारंभक पृथिव्यादिभूतमती तार्थिवशीरारंभे पृथ्वीमती वरुणादिलोकसु आप्य शरीरारंभे आपोमयोति तथा वाय शरीरा वायुमयो भवती तथा आकाश शरीरारंभे आकाशमयो भवती इस प्रकार बुद्धि और प्राण के द्वारा वह चक्षु आदि इंद्रियमय होकर शरीरांभक पृथ्वी आदि भूतमय हो जाता है उस समय वह पार्थिव शरीर का आरंभ होने पर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 पश्वादि शरीराणी नरक प्रेतादि शरी चातेजो शरीराणी चाते तान्य अतेजो तान्यपेक्ष इति इसी प्रकार ये देवशरीर तेजस है इनका आरंभ होने पर वह तद्रूप अर्थात तेजोमय हो जाता है इनसे भिन्न पशु आदि के शरीर और नारकी जीवों के तथा प्रेतादि के शरीर अतेजोमय है उनकी अपेक्षा से श्रुति कहती है अतेजोमय एव कार्यक्रतमय षण्णा प्राप्त वस्त पश्य मै प्राप्त मद मैं प्राप्त विपरीत प्रत्ययलास काम मोबाइम पश्यत तलास प्रस प्रसमें चिंत प्रसन्न अकलुषम शांत तन्मय अकामय यह इस प्रकार यह आत्मा देहेंद्रीय संघातमय होकर अन्य प्राप्त वस्तु को देखता हुआ यह मैंने प्राप्त कर ली और है और वह मुझे प्राप्त करनी है इस प्रकार विपरीत ज्ञान युक्त होकर इसकी अभिलाषा वाला अर्थात काम में होता है और उस कामना में दोष देखने पर जब संबंधी अभिलाषा निवृत्त हो जाती है तब चित्त प्रसन्न निष्कमस अर्थात शांत हो जाता है इसलिए तन्मय अर्थमय होता है एवं तस्मिन् विहते कामे केनचित स तस्ते काम क्रोधत्णमते तेना क्रोधमयः स क्रोध कवर्ति यदा तदा प्रसन्न मनाकूल चित सद क्रोध उच्य तेनाव काम क्रोधाभ्या अकाम क्रोधाभ्या तन्मयो भूत धर्म धर्मच्रोधादी यद्यद्धि प्रवृत्तिपद्युते कर्म तत्त कामस्य से इति स्मरण इसी प्रकार किसी के द्वारा उस कामना का विघात होने पर वह काम क्रोध रूप में परिणत हो जाता है इसलिए तद्रूप होकर वह क्रोधमय हो जाता है वह क्रोध जब किसी उपाय से निवृत्त हो जाता है तब चित्त प्रसन्न और अनुकूल होने पर अक्रोध कहा जाता है उसके कारण वह अक्रोधमय हो जाता है उस प्रकार काम क्रोध और अकाम अक्रोध के कारण तन्मय होकर वह धर्ममय और अधर्ममय भी हो जाता है क्योंकि काम क्रोधादि के बिना धर्मादि की प्रवृत्ति होनी भी संभव नहीं है जीव जो जो भी कर्म करता है वह वह काम की ही चेष्टा है इस स्मृति से भी यही सिद्ध होता है धर्म धर्मय भूतर्वती समस्त धर्मोर कार्य यंचि तत्सव धर्मर्मयोर फल तत्प्यमस्तम होती कि तदेत सिद्धम सेदम गृह्यण विषयादिमय तस्द मदोमय अद इति कार्येन ये गृह्यणेन भावना अंता नैवते विशेषतो विशेष तो तस्मिन् तस्मिन् छडे कार्यतो गम्यन्ते इदमस्य यदि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 और उसके हृदय में यह उस गुह्यमाण कार्य से इनका इदमय रूप से निर्देश किया जाता है और जो अंतकरण में स्थित परोक्ष व्यवहार है वह इस समय अदोमय है संक्षेपतस्तु यथाकर्तम यथा, यथा वा चरित शीलम से सोय यथाकारी यथाचारी तथा नाम नियता क्रिया विधि प्रतिषेधादिगम्या चरण नामतमित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 उसका ना, नाम करना है और अनियत आचरण का नाम आचरण में लाना है यह इन दोनों का भेद है साधु करने वाला साधु होता है यह यथाकारी इस इस्पद का विशेषण है और पाप करने वाला पापी होता है यह यथाचारी इस पद का विशेषण है ताछल्य प्रत्योपादनात् अत्यंत तात्पर्य तैव नतु तन्महत् न तो तत्कर्मेणेस्या पुण्य पुण्यन कर्मण बापापने पुण्यपापकर्मेन तन्मयता सैन तो ताील्यम अपेक्षत ता विशेषः यथाकारी और यथाचारी इन पदों में नी नी इन ताक्षल्य प्रत्यय को ग्रहण किया गया है वह इसका स्वभाव है इस अर्थ में होने वाले प्रत्यय को ताक्षल्य प्रत्यय कहते हैं जहाँ जातो नि इस पाणिनी सूत्र के अनुसार निनी प्रत्यय हुआ है इसलिए कर्म में अत्यंत परायण होने का स्वभाव ही तन्मयता है केवल उस कर्म मात्र से तन्मयता नहीं होती ऐसी आशंका करके श्रुति कहती है पुण्य कर्म से पुण्य पुण्यवान हो जाता है और पाप कर्म से पापी हो जाता है अर्थात पुण्य पाप रूप कर्म से ही पुरुष को तन्मयता प्राप्त हो जाती है वैसे स्वभाव होने की अपेक्षा नहीं रहती तात्ल्य वैसा स्वभाव होने पर तो तन्मयता की अधिकता होती है इतना ही अंतर है तत्र पूर्वक हेतु संसारस्य कारणं देहा देहांतर च त्र कामक्रोधादी पूर्वकुण्याण्यकारितामये संसार सेचार संसारस्य चयुक्त हनदेहादत्ते तस्मा पुण्यपुण्ये विधि सेतयतिषेध अत्र शास्त्र से साफल्य ऐसी स्थिति में काम क्रोधादि पूर्वक पुण्य या अपुण्य का आचरण करना ही जीव के सर्व महत्व का हेतु तो उसके संसार का कारण तथा एक देह से दूसरे देह में जाने का हेतु सिद्ध होता है इसी से प्रेरित होकर ही जीव दूसरे दूसरे देह को ग्रहण करता है अतः तो पुण्य और पाप संसार के कारण है इन्हीं के विषय में विधि और प्रतिषेध होते हैं और यही शास्त्र की सफलता है